भाग दो ये आ रहा है दादा का चू करके भागना चलो कोई नया खेल बनाते हैं मुझे तो कोई नया खेल आता ही नहीं पर आज नया खेल कौन बनाएगा तुमको तुमने कुछ सोचा है कोई बात नहीं पुराना खेल लेते हैं आज मैं एक नया खेल बताता हूं माता बताओ हमें भी तो बताओ मेरे खेल का नाम है मैंने जाना संख्या क्या है नहीं कैसे खेल रहे मेरा खेल यह है तुम अपनी उम्र लिखो और मैं बता दूंगा वो क्या है यह भी कोई खेल है बोला हां यह भी कोई बात है <laughs> हो सकता है तुम्हें पता हो उम्र क्या है <laughs> नहीं नहीं तुम कुछ भी लिख सकते हो फिर भी मैं बता दूंगा अच्छा अगर तुमने देख लिया तो ठीक है मैं उधर जाता हूं तुम चुपके-चुपके लिख लो ठीक है ثاني ثاني लिखो हम अभी साथ के नंबर लिखेंगे ठीक है अभी हम लिखते हैं अगर उसे पता हो तो मैं 10 साल का हूं तो हम 11 साल लिख देते हैं लिख लिया लिख लिया अब इस कागज को कहीं छुपा दो पालिया पालिया पालिया तुमने जो संख्या लिखी है उसमें 5 जोड़ो सोला सोला सोला हो गया हो गया हो गया हो गया अब इस जोड़ को 2 से गुणा करो हो गया 32 हो गया हां हो गया अब उसमें से 10 घटा दो भाई बहुत स्पेस कर लिया हां कर लिया तुमने जो संख्या लिखी है उसको दो से भाग करो ठीक है चला को दो से भाग बताओ अब बताओ क्या उत्तर आया 11 11 आया तो ये वो संख्या है जो तुमने सोची थी अहे? ये तुमने कैसे जान लिया कि तुमको तो मैंने बताया नहीं ये संख्या का जादू है ये तो बड़ा जादू है अरे भाई सीधी सी बात है तुम जिस संख्या से गुणा करते हो अगर उसी से भाग दे दोगे तो वही संख्या आ जाएगी ना जो तुमने सोची है ये तो बड़ा चला तू है मैं करूंगी बहुत करूंगी मैं मैं करूंगा मैंने सोचा 10 इसको 2 से गुणा करते हैं 20 20, 20, 20, 20. अब उसे 2 से भाग कर देते हैं 10 10 10 ये था जादू पहले हमने 6 जादू से गुणा किया था मारा गया संख्या का जादू भाग 2 अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम कलाकार ईशान वंश आईnish